आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में फिर से हमारे साथ एस कुमार जी जुड़े हुए हैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो नमस्कार ओम शांति यश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है हमने काफ़ी चर्चा की है कि किस तरह से बीमारियां होती है कैसे हमारा थॉट प्रोसेस काम करता है स्वभाव संस्कार का असर कैसे है? हमारे बॉडी के ऊपर उसका असर होता है और किस किस तरह की बीमारियां किस किस वजह से होता है बहुत ही अच्छी तरह से आपने डिफ़ाइन किया मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड कुछ प्रयोग अगर हमारे लिसनर्स कर रहे होंगे तो उनको भी मुझे लगता है कि काफ़ी रिजल्ट्स मिले होंगे और मैंने भी देखा कि ये सारी चीज़ें अगर हम लोग एज इट इज़ सोच समझ कर, और बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने ऊपर काम करेंगे और अपने थाट प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे तो नेचुरली हंड्रेड रिज़ल्ट हमको मिलेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा क्योंकि मैं अपने आप पर काम कर रहा हूं तो मुझे किसी कन्फ्यूजन की बात नहीं रहेगी क्योंकि दवाइयां ले रहा हूं तो साइड इफ़ेक्ट्स का डर है कितने समय तक लेना है पैसा भी कम होते जा रहा है इकोनॉमिकली में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारी चीज़ें ट्रीटमेंट लेते हुए सोचना पड़ता है लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि जब मैं इस तरह का प्रयोग अपने आप पर करता हूँ तो मुझे डर नहीं है मुझे किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है मैं अपने आप को ही ट्रीक कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स वाली जो बात होती है वो बिल्कुल नहीं आती है तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट एंड मैं अभी चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कई बार एक्सीडेंट्स भी हो अचानक से ट्रक या बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है फिर बहुत ही सीवियर ब्रेन को लग जाता है या टांग कट जाती है ऐसे कई चीज़ें होती हैं तो उस समय क्या ये आपका जो थेरेपी है साइकोन्यूरोबिक थेरेपी या हिपनोथेरेपी या लॉ ऑफ एट्रेक्शन कुछ काम कर सकता है बहुत बढ़िया और बुनियादी सवाल आपने पूछा हम भी काफी समय से सोच रहे थे कि कभी ऐसा चांस मिले ताकि सभी का ध्यान एक अलग डायमेंशन पर अलग डायरेक्शन पर लेकर के जाने का चांस मिले मुझे पिछले एपिसोड में जो हमने बात किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी वो हकीकत में एक ऊर्जा है एक घृत आकर्षण है जो कि वातावरण में है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये घृत उस परिस्थिति को हमारे सामने लेकर के आती उस स्थिति को हमारे सामने लेकर के आती जैसे कि हमारे संकल्प या हमारे विचार चलते हैं जैसे हमारी भावनाएं चलती हैं। आपने देखा होगा बहुत बहुत तरह के अलग अलग अंधविश्वास इस समाज में फैले हुए हैं यहाँ तक कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी हमने देखा है बड़े क्रिकेट स्टार्स को भी देखा है कि वो भी एक किसी न किसी बिलीफ को लेकर के चलते हैं हम नाम तो नहीं बता बता सकते लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कलाकार हैं वो ये सोचते हैं जैसे कुछ प्लेयर हैं हैं वो सोचते है कि अगर हमने दाएं पैर पे पे पैड पहले बांधा बांधा और और बाएं वाले पे बाद में तो मेरा दिन अच्छा जाएगा गलती से अगर उन्होंने उल्टा कर लिया तो सोचते रहे उस दिन हम गड़बड़ ठीक से नहीं खेल, खेल पाएंगे पाए। कि अब अगर गहराई से सोचें क्या वो पेड के वजह से ठीक से नहीं खेल पाया तो बेचारा एक बेजान चीज़ है, है, वो कैसे कुछ कर सकता है? लेकिन जो उसकी उसकी सोच सोच सोच है, के वजह से, उसकी सोच को पिक अप किया किसने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये गुरुत्वाकर्षण ने और वो गुरुत्वाकर्षण फिर वैसा उसके सामने रिजल्ट लेकर के आती है ऐसे ही और भी बहुत सी तरह की कुरीतिया या अंधविश्वास फैले हुए हैं हम घर से निकले हैं ऑफिस जाने के लिए बिल्ली रास्ता काट जाती है तुरंत अंदर अरे बाप ये बिल्ली को इसी समय रास्ता काटना था ये तो हमको जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी से सिखाया गया है जब बिल्ली रास्ता काटती है तो, तो कुछ ना कुछ, कुछ तो ने, गलत ने कुछ होना ही है और <laughs> गलत होता ही है वो बिल्ली बिचारी इतनी अच्छी एक मतलब सुप्रीम गॉडफादर की क्रिएटिविटी है एक अगर वो गलत होती तो वो क्यों उसको पैदा किया था इस दुनिया के अंदर उसको भी कुछ ना कुछ तो फंक्शन दिया है करने के लिए इसके लिए उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है इस सृष्टि रूपी रंगमंच उसको पैदा किया है अब ये बिल्ली का रास्ता काटना या हम घर से निकले किसी ने छींक दिया या सवेरे सोके उठे और फिर डेयरी आग फड़क रही है तो जो विचार हमारे अंदर चलते हैं ना इन विचारों के कारण वो रिजल्ट हमें मिलते हैं डेडी आंख फटक रही है जब जब डेडी आंख फटती है ना तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है अरे को सलामत है और साथ मिलकर के ही हमें सही चित्र दिखा सकती है एक आंख से हम पूरा तरीके से नहीं देख सकते हैं तो फिर इस तरह के विचार उत्पन्न क्यों करना है ऑप्टिक नर्व में या एक्सटर्नली कुछ कचरा आ गया होगा जिसके कारण से वो हो रही हमारी फड़कती फड़क। है। फड़कती है, है। है है। नींद पूरी ना होने के कारण से से भी अगर हम उससे कर लें लें, या अच्छी तरह से उसे धो लें, तो ये फड़कना जो है, वो बंद हो सकता है। लेकिन हमारी जो सोच है ना हमारी जो इस तरह की एक ब्लाइंड फेथ वाली जो बात है ना वो बंद नहीं होती है लेकिन ये बंद होगी कैसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर से बंद नहीं होगी हमें अपने आप को ही जगाना पड़ेगा अपने आप से ही बात करनी पड़ेगी अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बोलना पड़ेगा कि भाई आँख तो आँख है उसके अंदर कुछ छोटी मोटी कचरा आया होगा या पूरी तरह से आराम ना मिला है कभी डेयरी आँख फड़कती कभी सीधी आँख फटकती फड़कने दो उसको अपने आप ठीक हो जाएगी, हो जाएगी आराम करने से या थोड़ा सा जल्द नेत्र स्नान करने से या आँखों को धोने से अपने आप ठीक हो जाएगी आप देखेंगे हकीकत में उस दिन कुछ नहीं होगा सब कुछ अच्छे अच्छा होगा ऐसे ही आप बोलिए कि भाई बिल्ली काट गई, आहा कितनी सुंदर बिल्ली थी कितनी मतलब कुदरत की एक क्रिएटिव है क्रिएशन है ये ये रास्ता काट करके चलेगी कोई बात नहीं उसको कहीं जाना होगा वो चली गई वहां से मुझे क्या लेना देना उससे ऐसे ही अपने मन के विचारों को अपने बिलीफ को अपने जो अंदर गहरे संस्कार पड़े हुए उन्हें अगर हम बदली कर देते हैं विदेशों में हमने देखा है हम कई देशों में जा चुके हैं तो एक प्रथा एक सिस्टम है जैसे कोई छीकता है तो भारत में हम लोग बहुत उसको गलत मानते बोलते अरे अभी हम घर से निकल रहे थे इसी समय पे परींक दिया इस इस व्यक्ति ने इसको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं था <laughs> और छींक दिया आप जाकर के देखो पता नहीं मेरा काम अच्छा होगा नहीं होगा लेकिन विदेशों में एक है यदि कोई छींकता है तो तुरंत जो जो लोग सुनते न, है ना वो तुरंत बोलते हैं गॉड ब्लेस यू अर्थात उससे अगर कोई गलत या नकारात्मक इफेक्ट होना था वो नलीफाई हो जाता है लोग उसे एक आशीर्वाद दे देते कि अच्छा है अंदर में जो भरा हुआ था कुछ ऐसा अंदर टॉक्सन हैं जो कि छींक के जरिए बाहर आ गया गॉड ब्लेस यू अच्छा हो गया तुमने छींक दिया तुम्हारा भला हो ऐसे अगर हम अपने विचारों के अंदर अपने संस्कारों के अंदर अपने बिलीफ्स के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे ना तो हम देखेंगे कि ये नकारात्मक रिजल्ट जो होते हैं हमारे साथ में वो नहीं होंगे इसकी गारंटी है दूसरी चीज जो हम इस तरह की संकुचित बिलीफ या एक ब्लाइंड फेथ हम बांध करके अपने साथ में रख लेते हैं और खास तौर से हम ये उनके लिए बोलना चाहते हैं जिन्होंने जो खिलाड़ी हैं जो कलाकार हैं या जो हाई पोजिशन पर बैठे हैं उन्होंने इस तरह का अपना बिलीफ सिस्टम बना करके रखा है आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने आप से अपने को बांध करके रखा है किसी चीज़ में ज़रूरत है अपने आप को स्वतंत्र करने की और यदि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लेते अपने इस सोच को अपने विश्वास को चेंज कर लेते हैं और आप हर चीज को वो बिल्ली रस्ता काटे छींक आए आंख फड़के कुछ भी हो अगर आप उसे एक सकारात्मक रूप में देखने लग जाएं, आप देखेंगे कि वही जो पहले बुरा होता था इन सब चीजों के कारण से वो अब अच्छा वो होने अच्छा होने, होने लग गया क्यों क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना उसने चेंज कर हमने तो कई सारे एक्सीडेंट केसेस को देखा है हॉस्पिटल्स में और जब वो बोलने चलने के लायक हो जाते हैं तो उन पेशेंट से बातचीत करके देखा है तो बोलते हैं कि कई दिन से कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चल रहा था ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ी और हुआ देखो मतलब मैं कभी गलत नहीं सोचता हूँ मैं एकदम सही सोचता हूँ कुछ गड़बड़ होने वाली है ना तो मुझे पहले से पता पहले से चलता है हम बोलते हैं यार तुम इस तरह का सोच रखते ही क्यों हो तुम अच्छा सोच करके देखो तो अच्छे रिजल्ट मिले तो हम तुम्हारी तारीफ करेंगे कि हां तुम अच्छा सोचते हो तुम बुरा सोचते हो और बोलते हो अपने आप को समझते हो वो देखा मेरे को कैसे टचिंग आ जाती है <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता अगर इस बात को सुन रहे हैं तो काफ़ी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे कई ऐसे पुराने चीज़ें हैं जो हम लोग बांध के रखे हैं अपने साथ में और वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और क्रिएट करते हैं तो वही जो साइकिल है वही विचारों की जो प्रक्रिया है नेचर के साथ जुड़ जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह का जो क्रिएशन है आपकी सोच के अनुसार ला रखता है ये काफ़ी जगह पे प्रूफ भी हुआ है और काफ़ी चीज़ें हम भी जानते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं तो हमें अगर एक बात यहाँ पर मुझे अच्छा लगा वो ये कि जैसे एस कुमार जी बता रहे थे कि अगर आप इस तरह की कोई घटना या कोई इंसिडेंट देखते हैं तो उस जगह पे आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं मेरा लिए मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए अच्छा है ये शुभ सोचना अच्छा है जैसे चीख आती है तो गॉड ब्लेस यू आपने कह दिया तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उसके प्रति आशीर्वाद दे दिया और अपने लिए उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं लिया तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा आपका और आप अपना जो कार्य है उसमें लग जाएंगे तो आप अपने कार्य के हिसाब से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है लेकिन अगर बाय द वे आप नेगेटिव सोच लेते हैं अब क्या होगा तो ये बड़ा मुश्किल होता है अब क्या होगा नहीं अब सब कुछ अच्छा होगा ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर ये बात हमको सीखने को मिलता है चलिए और भी बहुत सारी बातें इस तरह के हम करेंगे यस कुमार जी से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो नमस्काराते रहो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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधवन नाइन्टी एफएम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एस कुमार जी से जो साइको निरुभिक और हिप्नोथेरेपिस्ट है काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि हमारे स्वभाव और संस्कार हमारे विचारों के साथ किस तरह का लेन देन होता है जिससे हमारा शरीर के ऊपर या फिर हमारे कार्य के ऊपर उसका असर पड़ता है वो बातें हम सुन रहे हैं तो मैं इसी सिलसिले को जैसे जो पहला सवाल मैंने किया था एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं तो उसी सवाल को लेकर मैं कहूंगा यश कुमार जी को कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं और फिर अगर हो जाने के बाद हम लोग एडमिट हैं तो उसको फास्ट रिकवरी कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छा सवाल है एक्सीडेंट के बहुत सारे फिजिकल यानी भौतिक कारण हो सकते हैं हु और हैं भी जैसे कई स्टेट स्टे ट्रांसपोर्ट बस के ड्राइवर्स वगैरह हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं वो थके हुए हैं सोया नहीं है काफ़ी समय से उस कारण से भी हो जाते हैं कई बारी लापरवाही के कारण हो जाते हैं कई बारी रोड के ऊपर आप देखेंगे कि नया खून है और नई नई गाड़ी है भगा रहे हैं कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से ज्ञान नहीं है ड्राइविंग का पूरा कंट्रोल नहीं है ड्राइविंग के ऊपर उस वजह से भी हो जाते हैं तो लापरवाही भी कोई भौतिक वस्तु नहीं है वो भी एक तरह का नेगेटिव uh, एटीट्यूड है वो और जैसा कि हमने ब्रेक से पहले बताया था कि नेगेटिव सोच हमारे अंदर एक कुछ नकारात्मक विचार चलना जैसे घर में किसी के साथ झगड़ा हो गया और फिर उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हम निकल रहे हैं घर से बाहर जा रहे हैं और फिर हम कोई काम कर रहे हैं और स्पेशली ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका बहुत असर होता है हमारी कार्य क्षमता के ऊपर और जैसा आपने फिर दूसरे पार्ट में कहा है कि यदि एक्सीडेंट हो चुका है सबसे तो स्वाँ पहली चीज तो हमें अपने मनोबल को ठीक करना होता है हमें अपने मन के स्थिति को देखना होता है कि हम किस कंडीशन में हैं। जैसे कि मेरा खुद का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है हम एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते थे जी तो हमारे लेफ्ट लेग के ऊपर से दाए पैर के ऊपर से बस का पहिया चला गया था नहीं, नहीं। तो सभी भागा दौड़ी कर रहे थे ऐसे सब हमने देखा कि सब इतना मतलब बेहाल हैं और डर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा तो हमने बोला पहले तो मुझे अपने आप को संभालना है अपने आप को उस अवस्था में लेकर के आना है कि जो होना था वो हो गया है आगे जो करना है उसके ऊपर हम विचार करेंगे और मैं एकदम ठीक हूँ कुछ भी नहीं है हालांकि वो पैर काम नहीं कर रहा था बिल्कुल एकदम ये गया था लेकिन जब हमने हिम्मत दिखाई और हमने अपने आप को संभालते हुए लोगों से बातचीत किया तो बाकी सारे लोग भी एकदम ईज में आ गए एकदम सरलता में आ गए और उन्होंने बोला अरे हाँ ठीक है भाई इनको कुछ भी नहीं हुआ है और अभी हम हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पर जाकर जब एक्सरे निकाला तो डॉक्टर ने बोला अरे बापरे अच्छा तुम जल्दी लेकर के आए क्योंकि चोट बहुत गहरी है तो लोगों ने आपस में विचार करना शुरू कर दिया अरे इतनी बड़ी चोट थी इतना बड़ा एक्सीडेंट था और इन्होंने तो ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है तो इसीलिए सबसे पहली चीज है कि अपने मनोबल को हम संभालें अपने आप को संभालें अपने आप को ऐसी अवस्था में लेकर के आए कि जैसे कुछ हो गया है वो हो गया है लेकिन मुझे ये सोचना है कि आगे क्या करना है दूसरी चीज जो हमने पहले एपिसोड में और सेकेंड एपिसोड में हमने बताया था कि हम मेडिटेशन के जरिए कैसे इस शरीर को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं और न्यूरोबिकलिंग के जरिए वो सात गुण यानी सात कलर का चित्रीकरण करते हुए यदि हम इस शरीर को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं उससे रिफकवरी के ऊपर भी बहुत असर होता है तो जो क्रम हमने बताया था लाल से लेकर के हमें बैंगनी तक जाना है और रियलाइजेशन करते हैं और हम सही ढंग से इस शरीर को शक्ति देते हुए पवित्रता देते हुए खुशी देते हुए अनकंडीशनल लव शांति सत्यता यानी ज्ञान और आनंद की अनुभूति कराएं तो ये शरीर के ऊपर सच में बहुत जल्दी रिकवरी होती है और जो दवाइयां हम ले रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उनको भी डॉक्टर भी बोलना शुरू कर देगा कि भाई अभी तो इतने जल्दी तुम्हारी रिकवरी हो रही है ये तो एक अचमत्कार की बात है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमको अपने जैसे किसी एक्सीडेंट की बात तो हमने जाना कि हमारी किस लापरवाही से कारण होता है या किसी जो भी कारण है लेकिन होने के बाद जो आपने बताया वो मुझे काफ़ी अच्छा प्रभावित किया कि कई बार हम लोग अपने आप को बिल्कुल नर्वस कर देते हैं या तनाव में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अभी तो ख़त्म हो गया सब कुछ तो ये जो हमारा जो खुद का फीलिंग है ख़ुद को हम लोग संभाल नहीं पाते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम तक चलता है काफ़ी समय तक हमको उस ट्रीटमेंट को लेना पड़ता है लेकिन जहाँ पर हम अपने मनोबल को संभाल लेते हैं अपने आप को ठीक है जो कुछ भी हुआ हो गया लेकिन अब मुझे आगे कोई क्या करना है वो अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है तो मुझे लगता है कि हम उन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे या रिकवरी में जो समय लगता है वो काफ़ी हद तक हम लोग फास्ट रिकवरी अपने आप को कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम कम समय में बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सकें कई बार ऐसे हो जाता है कि एक्सीडेंट जिसका हो गया है वो तो अपना हिसाब से ठीक ही है लेकिन फैमिली के ऊपर उसका काफ़ी असर पड़ता है फैमिली या रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो लोग काफ़ी इसके बारे में चिंतित हो जाते हैं तो वो वो माहौल को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उस माहौल को हम अपने से ही ठीक कर सकते हैं क्योंकि एपिसेंटर सेंटर हम खुद ही हैं यदि हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूं बहुत तकलीफ है तो लोग भागा दौड़ी करेंगे वो बेहाल हो जाएंगे उनकी सोच भी गलत चलेगी और वो मतलब काफ़ी नर्वस ब्रेकडाउन में आ जाएंगे और यदि हम जैसे कि आपने देखा है ब्रह्म के हमारे बड़े जो अहदे वाले पर्सनैलिटीज़ थे जब वो बीमार हुए हैं तो हॉस्पिटल में गए हैं और डॉक्टर आया तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब तो आप कैसे है तो डॉक्टर हो जाए यदि हम उसे हल्के रूप में ले हम उसके अंदर अपनी मन स्थिति को बहुत अच्छी और सकारात्मक रखें तो जो हमें अटेंड कर रहे हैं वो भी अपनी एफिशियो बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो उस समय टेंशन में या स्ट्रेस में या स्ट्रेन में वो नहीं आएंगे और वो ठीक ढंग से हमारी सेवा कर सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं एक और छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके टेक्सटाइल इंजीनियर हुए बीस साल नौकरी की फिर हमने मेडिकल की पढ़ाई की फिर डॉक्टर बने तो जब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की नई नई नौकरी लगी थी तो मिल में प्रोडक्शन में काम करते थे और उस समय पर जो पोल्यूशन सब अंदर जा रहा था प्लस कामकाज भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण मुझे ट्यूब क्लॉसिस हो गया था टी बी हुई आ, उसका जांच पड़ताल सब कुछ किया गया उसके बाद में डॉक्टर ने डिक्लेयर किया और उन्होंने बताया नौ महीने आपको लगातार ये दवाइयां लेनी पड़ेगी नहीं, नहीं। आप यकीन मानिए हमने घर में किसी को कानों कान नहीं बताया था कि मुझे टीबी हुई है हम नौकरी करते रहे अपनी बाकी सारी गतिविधियां जो भी थे जो एक्टिविटीज थी सब कुछ करते रहे और जो दवाइयां डॉक्टर ने दी थी वो सारी दवाइयां ऑफिस में ले जा करके रख ली और वहीं पर चुपचाप लेते थे और हमने मेडिटेशन को इस्तेमाल किया उस समय अच्छा आप यकीन मानिए वो नौ महीने की दवाई इतना स्टॉक दिया था वो थोड़ा थोड़ा करके वो देते रहते थे कि भाई ये हम रिचार्ज करते रहेंगे और आपको नौ महीने तक लेना पड़ेगा लेकिन करीब करीब पांच साढ़े पाँच, पाँच महीने में या छ महीना पूरे होने से पहले ही डॉक्टर ने खुद हमें देख करके बोलना शुरू कर दिया कि आप तो काफी स्वस्थ लगते हैं एक बार अपन फिर से टेस्ट कर लेते हैं तो फिर चेस्ट का एक्सरे और ब्लड टेस्ट और यून टेस्ट वगैरह सब करके उन्होंने छह महीना पूरा होने से पहले ही मेरी सारी दवाई बंद कर दी थी कि आप तो एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं हम मेडिटेशन को ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लिमिटलेस कोई मर्यादा नहीं है इतनी पॉजिटिव एनर्जी हम ले सकते हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी से बहुत चमत्कार रिजल्ट मिलते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को बल एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो सेंटर पॉइंट हम ही रहते हैं अपने फैमिली को भी या अपने दोस्तों को भी जो मोटिवेशन देना है एक्चुअली में होता ऐसा है कि हम लोग को सामने से मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग अपने आप को अच्छा फील करते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है ये थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए हम अपने मन को काबू कर ले अपने आप को संभाल ले और अपने संभाल अपने आप को संभालने के बाद हम अगर दूसरों को भी एनर्जी के साथ जब दूसरों के साथ बोलना शुरू करते हैं कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक हो जाऊँगा और आप लोग इतना टेंशन मत ले ली लीजिए और मैं समय पर दवाई वगैरह ले लेता हूँ ये सारी चीज़ें जो हम लोग अगर सामने वाले को थोड़ा सा भी इस तरह की बातें करते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो लोग डबल एनर्जी से फिर हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारा जो है एक बहुत बड़ा काम हो जाता है फास्ट रिकवरी हम लोग बहुत जल्दी कर पाएंगे और दूसरा एक मेडिटेशन वाली बात जो यश कुमार जी ने बताया है ये भी सच है कि हम लोग अगर दवाई के साथ साथ मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और इसके प्रैक्टिकल उदाहरण ब्रह्माकुमारी में काफ़ी लोगों का है और एस कुमार जी का खुद का भी अनुभव है कि वो जब इस तरह के सिचुएशन में आए ट्यूबर हुआ उनको और मुझे पता है कि ट्यूबर में आप सभी जानते हैं तो उसमें छः से लेकर नौ महीना या तो फिर एक साल तक जो है दवाइयाँ इंजेक्शन सब चालू होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं और दवाइयाँ समय पर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिकवरी मिल जाता है जैसे एस कुमार जी ने साढ़े पाँच छः महीने के अंदर उस चीज़ से निजात पा लिया तो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन पूरे आस्था के साथ पूरे श्रद्धा के साथ आपको जो है मेडिटेशन और फिर दवाइयाँ लेते रहना चाहिए और हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए चलिए इस तरह की और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको ये एपिसोड कैसे लगा इसके आप एस कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो प्यारे ताकत हो ग देने की चाहे अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत होकर लेने की दे दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत हो ग देने की चाहे अगर मांग ले मुझसे हिम्मत हो कर लेने की एक पर महावल जिसम सजा पर बेमानी दुल्हन रूह को कब है जरूरत सजने और सबर ने की इत्र और महावर जिसम सजा पर बेमानी दुल्हन रूह को कब है जरूरत सजने और सबर ने की खुदा के नाम पे प्यारे ताकत हो देने की। चाहे अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत हो कर लेने की फीरा हंसता हंसता फिर जाने कब आएगा जोड़ जोड़ कर रोने वाले फुर्सत कर कुछ देने की बेद खुदा के नाम पे प्यारे ताकत हो कर देने की चाहे अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत हो कर लेने की देखुरा के नाम पे प्यारे ताकत हो गए देने की चाहे अगर तो ले मुझसे हिम्मत हो कर लेने